श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद युवक हरिप्रसन्न के मन में प्रश्नों का अंत न था एक दिन वे पूछ बैठे ईश्वर साकार है या निराकार गुरुदेव का उत्तर था ईश्वर साकार भी है निराकार भी है और फिर साकार निराकार के परे भी है जो कुछ देखते हो सब ईश्वर ही है यह अद्भुत अद्भुतवाड़ी केवल शब्दों के रूप में शिष्य के कानों में प्रवेश करके ही नहीं रुकी बल्कि अज्ञात शक्ति से विस्तृत होकर उनके मन में घर किर कर गई परिवर्ती काल में वे इस ज्ञान की अति उच्च ज्ञान के साथ तुलना करते थे तथा उक्त घटना का इतने भाव विभोर होकर वर्णन किया करते थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वह केवल पुनरोक्ति नहीं बल्कि उस अनुभूति की ही कुछ बाह्य अभिव्यक्ति है यह स्मरण रखना होगा कि हरिप्रसन्न कौंट हेगल आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के मत से अवगत थे तथा तर्क करना भी उन्हें पसंद था एक दिन तो उन्होंने ठाकुर को कह भी दिया महाराज आप क्या जानते हैं क्या आपने ये सब ग्रंथ पढ़े हैं ठाकुर ने उत्तर दिया अरे तू क्या कहता है पुस्तक वगैरह सब फेंक दे इनमें ज्ञान नहीं है वह सब अविद्या है हरिप्रसन्न ने एक रात को ठाकुर का दर्शन किया उन दिनों ठाकुर के गले का रोग प्रारंभ ही हुआ था यही उनका अंतिम दर्शन था इसके बाद वे अध्ययन हेतु तो बाग बाकीपुर चले गए और वहीं पर उन्हें ठाकुर के लीला समरण का संवाद मिला समाचार बांकीपुर पहुंचने के पूर्व दिन ही उन्होंने देखा कि ठाकुर सामने ही सर शरीर विराजमान है पर हाँ उसी समय वे इस दर्शन का तात्पर्य नहीं समझ सके थे अगले दिन समाचार पत्र से उन्हें यह सब कुछ विदित हुआ प्रसंगवश यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि स्वामी जी के देह त्याग के समय भी उन्हें ऐसा ही दर्शन हुआ था हरिप्रसन्न उन दिनों इलाहाबाद के गुड्स रोड रोड शेड रोड पर ब्रह्मवादिन क्लब में रहते थे वहां मंदिर में ध्यान करते समय उन्हें दिख पड़ा कि स्वामीजी ठाकुर की गोद में बैठे हुए हैं देखकर उन्होंने सोचा इसका भला तात्पर्य क्या है यथासमयरमठ से संवाद आया कि स्वामीजी ने महासमाधि ली है पूना से इंजीनियरिंग पास करने के बाद हरिप्रसन्न अठारह ईस्वी में गाजीपुर के जिला इंजीनियर नियुक्त हुए गाजीपुर निवास के सहयोग से उन्होंने कई बार पौहारी बाबा के दर्शन किए कार्य के सिलसिले में वे गाजीपुर के अतिरिक्त इटावा बुलंदशहर मेरठ तथा मध्य प्रदेश के कई स्थानों में रहे थे वे चाहे जहां भी रहते गुरु भाइयों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे इस प्रकार इटावा में उनकी स्वामी जी से भेंट हुई थी अठारह सौ के अंत में बाकीपुर से अपने कार्यस्थल को लौटते समय बक्सर स्टेशन पर अचानक ही उनका शिवानंद जी से साक्षात्कार हुआ तथा तो बाद में वाराणसी में वंशी दत्त के मकान में वे उनसे पुनः मिल आए गाजीपुर में एक बार अभेदानंद जी उनके अतिथि हुए थे इटावा में एक बार सुबोधानंद जी ने उनसे मिलकर उन्हें मठ की आर्थिक अवस्था से अवगत कराया तब से वे नियमित रूप से प्रतिमास साठ रुपये मठ के सहायताार्थ भेजने लगे अठारह सौ ईस्वी में बिरजानंद जी ब्रांकाइटिस तथा हृदय रोग से पीड़ित होकर वृंदावन से उटावा उनके घर चले आए बाद में वहां प्रेमानंद जी का भी आगमन हुआ धन व्यय करने में हरिप्रसन्न स्वभाव से ही उधार थे उनके हार्दिक प्रयास के फलस्वरूप बिरजानंद जी एक महीने के भीतर ही पूर्णतया स्वस्थ हो गए इसके थोड़े दिन बाद ही हरिप्रसन्न नौकरी छोड़कर आलम बाजार मठ में गुरुभाइयों से आ मिले मां के भरण पोषण की स्थायी व्यवस्था तथा तो छोटे भाई की पढ़ाई का व्यय चलाने के लिए उन्हें अब तक नौकरी करनी पड़ी थी इसी अवधि में इन दो देशों के निमित्त पर्याप्त धन संचय हो जाने के कारण वे सांसारिक कर्तव्य भार से मुक्त हो गए आलम बाज़ार मठ में वे ब्रह्मचारी के वेश में अत्यंत दीन तथा विनम्रभाव से रहा करते थे अचानक देखने पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये ही कभी एक उच्च राज कर्मचारी के पद को सुशोभित करते थे मट के के आवश्यक कार्यों को पूरा करने पश्चात, वे अपने कमरे में में शांत चित्त से रहते थे। में स्वदेश लौटकर आचार्य स्वामी विवेकानंद जब उत्तर पश्चिम भारत का भ्रमण कर रहे थे तब हरिप्रसन्न महाराज उनके आमंत्रण पर उनके साथ देहरादून राजपुताना आदि स्थानों को गए फिर मठ लौटने के थोड़े दिन बाद उन्होंने स्वामी जी के निर्देशानुसार श्री ठाकुर के सम्मुख यथाविधि संन्यास ग्रहण किया और तब से वे विज्ञानानंद नाम से परिचित हुए